जिस समय इस तोता अपनी गोशाला को गोरहित है यह जानता है उस समय इस तोता भक्त इस प्रकार कहता है इस तोत्र में रमडगान होने वाला तथा धनवानों में धनवान निष्पाप इंद्र सब गौ रूप धन जल्द ही चोरों से प्राप्त करके भक्त को देने के लिए धारण करता है भाषार्थ वही शीघ्र ही इंद्र के अनुचर उसे घेर कर साथ जाते हैं नाना प्रकार के नशद के पुत्र को मारते हैं स्थिर इंद्र जैसे असुरों के निगुढ़ दुग्घ्य मर्म को जानता है वैसे ही बहु रूपों के धारक सुष्ण नाम का असुर के मर्म को इंद्र ने जान लिया भासार्थ वह भर्ग नाम वाला तेज कल्याण कारक विख्यात है जिस अग्नि के तीनों लोकों में विद्यमान तेज में जो सभी देव स्वर्ग सदृश रहते हैं तथा वह तेज अग्नि ही स्वयं है उसका नाम जातवेदस भी है हे होम निष्पादक अग्नि यज्ञ के होता तू द्रोह बुद्धि ना करके हमारे आह्वान को स्नेह से सुन भाष्यार्थ हे इंद्र तथा वे दोनों विख्यात तेजस्वी रुद्रपुत्र अश्नी कुमार मेरी स्तुति श्रवण करें और यज्ञ में पधारें तथा वे मेरे पिता मनु के यज्ञ में जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे ही मेरे यज्ञ में भी अत्यंत प्रसन्न हों वे मुझ पर प्रसन्न होकर उत्तम धन अन्न देने वाले प्रजाओं के सुख के लिए यज्ञ का ग्रहण करें भाशार्थ इस सर्वप्रेरक तथा सभी से प्रशंसित राजा सोम की हम भी स्तुति करते हैं शुद्ध एवं स्वयं सेतु वा बंध की भांति अंतरिक्ष को प्रतिदिन पार करता है ज्ञापता है वह कक्षिवान तथा अग्नि को भी कपाता है जैसे नमनशील अति वेग से चलने वाले चक्र को अश्वगति देते हैं भाषार्थ जब मित्र वरुण तथा अर्यमा को श्रेष्ठ उत्तम स्तोत्रों से भली प्रकार स्तुति करके संतुष्ट किया जाता है तब वह दोनों लोगों का हितैषी हविर योग्य का इस लोक से विशेष रूप से तारने वाला तथा यज्ञकर्ता अग्नि अमृत की भांति दूध देने वाली गाय दूध नहीं देती तब उसे तसववती करके वह दूध देने वाली बनाता है भाशार्थ तेरा वह मैं परम बंधु पृथ्वी पुत्र आकाश में स्थित तेरी स्तुति करता हूं वह मैं कर्म कर्ता नाभाने दिष्ट अंगिरा ने दी हुई 1000 गायों की कामना करके तेरी स्तुति करता हूं तथा दुलोक हमारी और आदित्य की भी श्रेष्ठ नाभि प्रेम में बांधने वाली माता की भांति अधिष्ठात्री है मैं उस आदित्य के बाद कितनों में एक हूं मैं बहुत अनंतर ही उत्पन्न हुआ हूं भाषार्थ यह वाणी मेरा बंधक है इस मंडल में मेरे निवास का स्थान है ये सारे देव प्रकाशमान किरणें मेरे अपने हैं यह मैं ही सब हूं तथा ये ब्रह्मांड सत्य स्वरूप ब्रह्मा के पहले ही उत्पन्न हुए हैं पृथ्वी देवता मध्यमिका वाक् ने उत्पन्न होकर यह सब उत्पन्न किया भाषार्थ तथा चारों दिशाओं में बहुत आनंद करने वाला गमनशील तेजस्वी दोनों लोकों में जाने वाला काष्ट भक्तक अग्नि आग के लिए आया है जो उपस्थित पंक्ति में स्थित प्रशंसनीय सेना की भांति शीघ्र ही शत्रुओं का दमन करता है उस स्थिर सुखों के वर्धक अग्नि को अरण यज्ञ में उत्पन्न करती है भाषार्थ अभी शांत किसी एक की नाभाने दृष्ट की उत्तम श्रेष्ठ वाणियां सभी के द्वारा स्तुति योग्य इंद्र के पास जाती हैं हे धनवान अग्नि तू हमारी प्रार्थना सुन तू हमारे इंद्र का यज्ञ कर तू अश्वमेघ यज्ञ करने वाले मनु के पुत्र की स्तुति से द्रद्धिगत होता है भाशार्थ हे इंद्र हे नरेंद्र तथा समस्त बल वज्र धारण करने वाला तू हमें बहुत धनधे हम बहुत से धन की कामना करते हैं यह तू जानhavi अर्पित करने वाले तथा स्तुति करने वाला हमारी रक्षा कर अश्वयुक्त इंद्र हम तेरी स्तुति से कृपा से निष्पाप हो भाशार्थ हे तेजस्वी मित्र एवं वरुण अब जो गोधन प्राप्त करने के लिए स्मरणशील यम अंगिरषों के पास जाता है वह स्तुतिशील विद्वान नाभाने दृष्ट कर्मकर्ता को बहुत प्रिय होता है तथा वह ही इनका प्रिय हुआ दूर देश तक उनका कार्य उसने बढ़ाया तथा उनको अंगिरसों को पार करता है भाषार्थ तथा शीघ्र ही उस जयशील स्तुत्य की धनवृद्ध के लिए मनहपूर्वक स्तुति करने वाले हम अविलषित की शीघ्र प्रार्थना करते हैं शीघ्र गमनशील अश्व यह वरुण का पुत्र है हे वरुण तू शुद्ध है तथा हमें अन्न लाभ करने के लिए प्रवृत्त होता है भाषार्थ हे मित्र एवं वरुण तुम्हारे नेतृत्व को बढ़ाने के हमारे बल वृद्धि के लिए यदि जब अन्न युक्त अधर्वु विनित होकर स्तुति करता है तुम्हारा मित्तत्व पाने पर संसार में स्तोत्रों का उच्चारण होता है जैसा चिरपरिचित मार्ग सुखकर होता है वैसे ही उत्तम स्तुति करने वालों को वह सुखप्रद हो भाषार्थ देवताओं देवों को कृपा प्राप्त हुआ परम बंध हुआ वरुण नमस्कार एवं स्तोत्रों से स्तुवित हुआ आनंद प्रसन्न होकर प्रवृद्ध हो स्तुति वचनों से वह तत्काल हमारे पास आए उसके लिए गाय के दूध की धारा बहती है भाषार्थ हे यज्ञीय देवों तुम हमारी श्रेष्ठ रक्षा के लिए सभी एकत्र मिलो तुम हमें अन्न दो तुम मोह रहित हो तुम ज्ञानी हो तथा तुम गोधन का निर्णय करने वाले हो इत्यस्त माष्टके प्रथमो अध्यायः अथास्त माष्टके द्वितीयो अध्यायः द्विसशष्टतम सूक्तम् भाषार्थ हे सुप्रज्ञ अंगिरसों यज्ञीय द्रव्य हवि आदि तथा विपुल दक्षिणा से युक्त यज्ञ कार्य से तुमने इंद्र का नेतृत्व तथा अमरत्व प्राप्त किया है उनके लिए आप लोगों का कल्याण हो नाभाने दिष्ट जो मैं मनु का पुत्र उस मुझको तुम अपने में ग्रहण करो भाशार्थ हे अंगिरस ऋषियों तुम हमारे पितर जो पणियों से अपहित पहाड़ में छिपकर रखे हुए गौ रूप धन को सत्य स्वरूप यज्ञ की समाप्ति होते ही ले आए थे तथा बल नामक गौओं के हरण करता बल असुर का नाश किया था तुम्हें दीर्घायु हो बुद्धिमान लोगों मुझ मनु के पुत्र को तुम ग्रहण करो भासारथ हे अंगिरसों तुमने सत्य रूप यज्ञ के बल से दुलोक में सर्व प्रेरक सूर्य को स्थापित किया है तथा सबकी निर्मात्री पृथ्वी को यज्ञ कार्यों से समृद्ध एवं विख्यात किया है तुम्हारी उत्तम संतति हो हे श्रेष्ठ बुद्धि युक्त ऋषियों मुझ मनुष्य को अपनी शरण में लो भाषार्थ हे देव पुत्रों दृष्टा जनों हे अंगिरसों यह नाभाने दिष्ट तुम्हारे यज्ञ मंडप में कल्याण कारक वचन कहता है वह तुम आदर पूर्वक सुनो तुम्हें शोभन ब्रह्म तेज प्राप्त हो सुज्ञ अंगिरसों इस समय मुझ मनुष्य को अपनी शरण में लो भाषार्थ कार्यों के दृष्टा ऋषि नाना प्रकार के रंग और रूप वाले होते हैं वे अंगिरस ऋषि विचार पूर्वक कार्य करने वाले होते हैं ये अंगिरस ऋषि अग्नि के पुत्र हैं ये चारों तरफ तादूरभूत हुए हैं भाषार्थ विविध रूप वाले जो अंगिरस ऋषि जो लोक में अग्नि से चारों तरफ तादूरभूत हुए उन अंगिरसों में उत्तम किसी ने 9 महीने तक किसी ने 10 महीने तक यज्ञ कार्य पूरा किया और बाद में उठ गए उनके समान तेजस्वी देवों के साथ अवस्थित वह अग्नि मुझे धन देता है भाषार्थ श्रेष्ठ रीति से यज्ञ कार्य करने वाले अंगिरस ऋषियों ने इंद्र की मदद से गौओं एवं अश्वों से युक्त पशुओं का समुदाय जो असुरों ने गुहा में छिपाया था मुक्त किया वे ऋषि मुझे यज्ञ में अवशिष्ट सहस्त्र धन तथा सर्वांग सुंदर गौएं देकर इंद्रादि देवों में अपना यश विस्तृत करें भाषार्थ जो सैकड़ों अश्व तथा हजारों गायें जल्दी ही ऋषियों को दान देने के लिए प्रेरित करता है वह यह सावरि मन जल्द जल से सींचे हुए बीज की भांति कर्म फल युक्त होकर पुत्र एवं धन के साथ बढ़े भासार्थ आकाश में उच्च स्थान पर तेजस्वी सूर्य के तुल्य स्थित उस सावनि मनु की भांति कोई भी दान देने में समर्थ नहीं है सावनि मनु का दान जिस प्रकार नदी पृथ्वी पर सर्वत्र प्रशित होकर बहती है उसी प्रकार अत्यंत दक्षिणा के कारण विख्यात होता है भासार्थ तथा उत्तम कल्याण कारक आज्ञा धारक विपुल गौ धन से संपन्न और सेवक की भांति स्थित यदुएवन तुरव नामक राजर्षि मनु के भोजन के लिए पशु भेजते हैं भाषार्थ सहस्त्रों गौओं के दाता तथा मानवों के नेता का कोई अनिष्ट न करे इस मनु की दी गई दक्षिणा सूर्य के साथ तीनों लोकों में विख्यात हो सावरड़ी मनु की आयु इन्द्र आदि देव बढ़ाएं जिसमें कभी कार्य में आलस्य न करने वाले हम अन्न प्राप्त करें